शिवपुराण रुद्र सहिता सनत कुमार जी कहते हैं व्यास जी अब मैं चंद्रमौली के उस चरित्र का वर्णन करूंगा जिसमें शंकर जी ने द्वंदुभी निष्राध नामक दैत्य को मारा था तुम सावधान होकर श्रवण करो दि, दिति पुत्र महाबली ऋण्याक्ष के विष्णु द्वारा मारे जाने पर दिति को बहुत दुख हुआ तब देवता शत्रु द्वन्दुभि निश्राद ने उसको आश्वासन देकर यह निश्चय किया कि देवताओं के बल ब्राह्मण हैं ब्राह्मण नष्ट हो जाएंगे तो यज्ञ नहीं होंगे यज्ञ न होने पर देवता आहार न पाने से निर्बल हो जाएंगे तब मैं उन पर सहज ही विजय पा लूँगा यो विचार कर वह ब्राह्मणों को मारने लगा ब्राह्मणों का प्रधान स्थान वाराणसी है यह सोचकर वह काशी पहुंचा और वन में वन चल बनकर समिधा लेते हुए जल में जल बनकर स्नान करते हुए और रात में व्याघ्र बनकर सोते हुए ब्राह्मणों को खाने लगा एक बार शिवरात्रि के अवसर पर एक भक्त अपनी पर्णशाला में देवाधिदेव शंकर का पूजन करके ध्यानस्थ बैठा था बलाभिमानी दैत्यराज धुद्धभिनसाद ने व्याघ्र का रूप धारण करके उसे खा जाने का विचार किया परंतु वह भक्त दृढ़ चित्त से शिव दर्शन की लालसा लेकर ध्यान में तल्लीन हो रहा था इसके लिए उसने पहले से ही मंत्र रूपी अस्त्र का विन्यास कर लिया था इस कारण वह दैत्य उस पर आक्रमण करने में समर्थ न हो सका इधर सर्वव्यापी भगवान शंभु को उस दुष्ट रूप वाले दैत्य के अभिप्राय का पता लग गया तब शंकर ने उसे मार डालने का विचार किया इतने में जो ही उस दैत्य ने व्याघ्र रूप से उस भक्त को अपना ग्रास बनाना चाह जो ही जगत की रक्षा के लिए मणिस्वरूप तथा भक्तरक्षण में कुशल बुद्धि वाले त्रिलोचन भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए और उसे बगल में दबोचकर उसके सिर पर वज्र से भी कठोर से प्रहार किया उस प्रहार से तथा में दबोचने से वह व्याघ्र अत्यंत व्यसित हो गया और अपनी दहाड़ से पृथ्वी तथा आकाश को कपाता हुआ मृत्यु का ग्रास बन गया उस भयंकर शब्द को सुनकर तपस्वियों का हृदय काप उठा वे रात में ही उस शब्द का अनुसरण करते हुए उस स्थान पर आ पहुँचे वहाँ परमेश्वर शिव को बगल में उस पापी को दबाए हुए देखकर सब लोग उनके चरणों में पड़ गए और जय जयकार करते हुए उनकी स्तुति करने लगे तदनंतर महेश्वर ने कहा जो मनुष्य यहां आकर पूर्वक मेरे इस रूप का दर्शन करेगा निस्संदेह मैं उसके सारे उपद्रवों को नष्ट कर दूंगा जो मानव मेरे इस चरित्र को सुनकर और हृदय में मेरे इस लिंग का स्मरण करके संग्राम में प्रवेश करेगा उसे अवश्य विजय की प्राप्ति होगी उन्हें जो मनुष्य व्याघ्येश्वर के प्रागत्य से संबंध रखने वाले इस परमोत्तम चरित्र को सुनेगा अथवा दूसरों को सुनाएगा पढ़ेगा या पढ़ाएगा वह अपने समस्त मनोवांछित वस्तुओं को प्राप्त कर लेगा और अंत में संपूर्ण दुखों से रहित होकर मोक्ष का भागी होगा शिवलीला संबंधी अमृतमय अक्षरों से परिपूर्ण यह अनुपम आख्यान स्वर्ग यश और आयु का देने वाला तथा तो पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला है